आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे मधुबन पॉइंट फोर एफ एम आज के शो में हमारे साथ हैं अमित कुमार जी जो बॉडी बिल्डर है और उनसे हम बात करेंगे क्योंकि आजकल सभी लोगों को एक यूथ को भी हम लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक क्रेज है और फिल्मी दुनिया में तो इस सारी चीजों को बहुत मायने रखते है और आजकल के हीरो लोग भी खास इस तरह के कुछ एक्शंस करते हैं तो उनको देख के भी लोग कॉपी करते हैं और साथ ही साथ एक अवेयरनेस भी है मेंटली और फिज़िकली फिट रहने से हम अच्छा कार्य कर सकते हैं और हमारा पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छा बना रहता है तो इस वजह से भी लोग जो है जिम के साथ जुड़े रहते हैं और उसमें से जैसे कि हम लोग आजकल देखते हैं कि टी शोज में भी कई बार हम लोग चैम्पियंस को देखते हैं उनको देखने के बाद हमारे अंदर भी एक उत्साह पैदा हो जाता है एक उमंग पैदा हो जाता है कि हमको भी ऐसा बनना है लेकिन वैसे बनने के लिए कितनी तरह की मेहनत करनी पड़ती है कितना पापड़ बेलना पड़ता है वो सारी बातें आज हम सुनेंगे अमित कुमार जी से तो आप सभी की तरफ से अमित कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में नमस्कार ओम शांति मैं अमित कुमार ग्रेटर नोएडा नगर जिले से बचपन से ही मुझे खेलकूद का बहुत ज़्यादा शौक़ रहा है क्योंकि मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूं जिसमें मेरे जो पिताजी थे वो भी एक बहुत अच्छे रेसलर रहे हैं इंडिया लेवल नेशनल लेवल तक उन्होंने भी रेसलिंग की है उन्होंने देखते देखते मुझे भी ऐसा लगा कि मैं भी एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक इस गेम में आगे जाऊँ तो बचपन से जो हमारे दादाजी थे उनको बहुत ज़्यादा शौक था कि शुरू से ही एक्सरसाइज वग़ैरह वो करीब करीब सात आठ साल की उम्र से ही कराने उन्होंने शुरू करा दी थी हमसे तो ऑटोमेटिक फिर हमारी जो तो हैबिट वो इसी तरीक़ा से इसमें एक्सरसाइज की करते करते कंटिन्यू हो गई और जैसे जैसे समय आगे चलता रहा उसके साथ साथ अपना जो मनोबल था वो बढ़ता रहा और एक कुछ करने के लिए कुछ जिले के लिए कुछ यूपी के लिए पहले उत्तर प्रदेश जिले के लिए फिर उत्तर प्रदेश के लिए कुछ मेडल्स लाने की जो उम्मीद थी वो जो हमारे कोचेज हमें इसकी ट्रेनिंग करा रहे थे उनको बढ़ती रही तो हमेशा बहुत ज़्यादा कोचों के करीब रहा हूं जहां पर जो भी मुझे कोच ने जिसने ट्रेनिंग दी है उसके बहुत नज़दीकी मैं रहा हूँ तो जो मेरा इस शुरू से ही मुझे बद शौक़ था तो न, दो नौ दो से जब मैं प्रोफेशनल तरीक़ा से बॉडी बिल्डिंग मैंने स्टार्ट की तो शुरू में जब वाई ग्रेटर नोएडा के कोच संजय जोशी के अंडर में मैंने में ट्रेनिंग स्टार्ट की तो उन्होंने मेरा जो जाइटार्ट बनाया तो उन्होंने उसमें नॉनवेज वगैरह और प्रोटीन्स वगैरह ये बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में डाले तो मैं पहले से भी ज़्यादा नॉनवेज वगैरह इतना नहीं यूज़ करता था लेकिन जब कोर्स ने डाइट में डाला कि बॉडी बिल्डर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है नहीं, नहीं, तो ये आपको यूज करना ही पड़ेगा बिना इसके आप अच्छे लेवल तक कंपटीशन नहीं खेल सकते तो उनके चलते मैंने एक साल करीब करीब पैंतीस से चालीस अंडे पर डे और पाँच ग्राम नॉन वगैरह ये डेली चलता था डाइट में और प्रोटीन्स वगैरह चलते थे उसके बाद कॉम्पटिसन खेलते रहे साथ आगे चलते रहे वेस्टर्न यूपी जिले के लिए मेडल वेडल जीतते रहे लेकिन जो मन में इच्छा थी वो पूर्ण तरीका से पूरी नहीं हो पा रही थी तो उसके चलते कुछ समय बाद हमारी एक सिस्टर थी ममता बहन जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई थी उन्होंने मुझसे कहा भैया यहाँ पर कोई भी सेवा केंद्र है बहनें मेडिटेशन कराती हैं वहाँ पर सेवा केंद्रों पर मेडिटेशन होता है आप मेडिटेशन करें और मेडिटेशन से आत्मशक्ति जो होती है वो बहुत ही जागृत होती है और आत्मशक्ति जब मजबूत होती है तो आप कुछ भी कर सकते हो आपकी जो सफलता है उसके पीछे आध्यात्मिक तरीका उसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट होता है तो जैसे एक दिन सतगुरुवार के दिन बहन ने मुझसे बोला कि आप जाएँ मेडिटेशन रूम में बैठें और मेडिटेशन करें तो मुझे एक मेडिटेशन करते करते एक अजीब सी मतलब शक्ति अपने अंदर फील हुई मुझे लगा मेरे अंदर एक अजीब सी शक्ति भर रही है और उसी के चलते मैंने उस दिन पिरण प्रतिज्ञा की कि मैं अब जीवन में चाहे मैं बॉडी बिल्डर बनू या नहीं बनूं पर मैं अपने लाइफ में वेज डाइट आज से निकाल दूंगा इस, उस दिन मैंने अपना कड़ा निर्णय लिया वो और उसी दिन मैंने नॉन डाइट छोड़ी वो कब था कौन से समय पर आपने चीज़ ये चीज़ करीब करीब जब मैं अब वहाँ पर जाते जाते मुझे करीब करीब दो तीन महीने हो गए थे ओ, कौन से साल में आपने दो में दो में जी तो वहाँ पर करीब मुझे 2012 में जब चलते चलते दो महीने के करीब हो गए थे तो मैंने ये फिर सब हटा के डाइट में और अपना कोर्स से सलाह की कोर्स ने कहा कि नहीं इस तरीक़ा से नहीं होगा तो मैंने उसमें अपनी डाइटों में स्पाउट वग़ैरह प्रोटीन्स वगैरह वो अलग से डाल के मैंने फिर अलग से मेहनत तैयारी की हालांकि मुझे मेहनत बहुत ही ज़्यादा कड़ी करनी पड़ी क्योंकि उस समय कुछ घर के जो हमारे पापा थे वो भी कुछ मेरे अगेंस्ट थे घर में किसी भी प्रकार से मतलब वो राज़ी नहीं थे कि बाहर जाए और गेम वगैरह इस तरीके से करें कुछ कारणवश किसीवश तो मैंने अपने अलग से अपने एक निश्चय किया था कि मुझे किसी भी सूरत में जो है इसमें कुछ प्राप्तियाँ पानी है जो कि घर को, को विश्वास मेरे ऊपर हो तो इसके चलते चलते फिर जब मैं उसी जब मैंने नॉन डाइट अपनी डाइटों से निकाली और मेडिटेशन का डेली अभ्यास सुबह अमृत बेले साढ़े बजे से सुबह बो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह साढ़े तीन चार बजे के करीब उनके मैं डेली करता कर तो उसके बाद मुझे ऑटोमेटिक अजीब अजीब सी सक्तियाँ मतलब मुझे मेरे अंदर बहुत पावर जो है मुझे महसूस होने लगी और उसके बाद ही मैं पहली बार मिस्टर यूपी ऑल ओवर 2012 में 16 नवंबर को मथुरा में मिस्टर यूपी बना उसके बाद फिर दिसंबर में 16 दिसंबर को जम्मू एंड कश्मीर में नॉर्थ इंडिया चैंपियन बना उसके बाद भी मैं नेशनल में कई बार खेल चुका हूँ नेशनल में भी मैं मेडल्स जीते हैं मैंने वेस्टर्न यूपी वगैरह उसके बाद मेरी कामयाबी का सिलसिला शुरू हुआ और जो आज तक चल रहा है बहुत अच्छे तरीक़ा से और मेडिटेशन से एक बहुत ही मेरे अंदर जो पावर है वो मुझे अपने अंदर महसूस होती है तो अच्छा अमित कुमार जी एक बात मैं पूछना चाहूँगा जब आपको कोच जो डाइट देता था और फिर आपको डाइट जब चेंज करना पड़ा तो उस समय आपको कैसे लगा कि ये आ, किस तरह की डाइट आपको चेंज करने से वो प्रोटीन की सप्लीमेंट जो है वो बैलेंस हो जाएगा तो आपने क्या चेंजेस किया कौन कौन सी चीज़ें आपने ऐड की मैंने अपनी डाइट में सोयाबींस वगैरह चने मूंग की दाल वगैरह और प्रोटीन पाउडर्स वे प्रोटीन्स आते हैं कैसिन डाला उसके साथ प्रोटीन पनीर वगैरह तैयार किया उसी को मुझे फोकस किया उस, उस डाइट को मैंने पूरा नियम से वो उसका थोड़ा बहुत रेगुलर टी करनी पड़ती है और उसके बाद साथ परिश्रम भी बहुत अधिक जिम में तीन तीन घंटे तीन घंटे सुबह दो ढाई घंटे शाम में बहुत ही काफ़ी संघर्ष उसमें किया और वो डाइट मेनटेन करते हुए मैंने जो कामयाबियाँ इस तरीक़ा से पाई तो मैं तो यही कहता हूं कि जो है नॉनवेज कोई इतना इम्पोर्टेंट डाइट नहीं होती है क्योंकि उससे उसके बाद में बहुत हल्का पुन महसूस होता था जब वेजिटेरियल डाइट हमारी चलती थी नहीं, नहीं। बिल्कुल शांति और अंदर से बहुत अच्छा उसमें महसूस भी रहा और बहुत अच्छा अंदर से मन रहा तो मैं तो ये कहूँगा कि बॉडी बिल्डर्स सभी बॉडी बिल्डर्सों के लिए यही मैं अपना एक यहाँ से मैं छोड़ता हूँ कि नॉन डाइट कोई ऐसी डाइट नहीं है कि जिससे जिसके कारण हम किसी गेम में पीछे रुक सकें हम वेजिटेरियल डाइट से भी एक अच्छे लेवल तक जा सकते हैं और अपने यूपी के लिए और अपने भारत के लिए मेडल्स जीत सकते हैं तो सभी बॉडी बिल्डर्सों के लिए मेरी तो यही मैसेज देता हूं जी जी अमित कुमार जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि ये हमारे सभी जो सुनने वाले हैं यंगस्टार्स हैं और अगर उनके मन में एक इस तरह की बात हो नॉन वेज खाने से ही हम लोग अच्छे बॉडी बिल्डर बन सकते हैं या अच्छा चैम्पियन बन सकते हैं तो ये बात आपके ज़रिए जो है गलत साबित हो रहा है क्योंकि आपने वेजिटेरियन डाइट के माध्यम से अपने आप को साबित किया है और एक अच्छे लेवल पे आप पहुंचे यूपी चैम्पियन बनके आपने दिखाया और साथ ही साथ आगे चल के आप इस तरह के और भी जो इवेंट्स है वो अटेंड करेंगे और उसमें जीत हासिल करेंगे और हमारी शुभकामना भी है कि आप जल्दी से जल्दी इस तरह के अच्छे अच्छे कार्यक्रम करते रहें और आगे बढ़ते रहें और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो सुन रहे हैं तो वो अपने लाइफस्टाइल में इस तरह का वेजिटेरियन डाइट अगर इंक्लूड करते हैं तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा जैसे अमित कुमार जी को हुआ है वैसे हम सभी को चाहिए भी और होगा भी यानी हमारा मन जो है वो शांत रहता है जितना हम नॉनवेज खाते हैं बल हमारा बॉडी एक्सरसाइज में अच्छा हो सकता है या फिर बॉडी फिट हो सकता है लेकिन हमारा मन तो हमेशा अशांत रहेगा और वेजिटेरियन डाइट से जो है मन आपका शांत रहता है हल्कापन फील होता है और जो आपके लिए एक नया उत्साह एक उमंग और एक सात्विक विचारों का जो प्रदान है वो आप कर सकते हैं तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके डाइट में वेजिटेरियन डाइट ही हो चाहे आप बॉडी बिल्डर हो या ना हो लेकिन आप वेजिटेरियन डाइट खाते हैं तो आपका मन जो है संतुलित रहता है आप अपने मन पर कंट्रोल पा सकते हैं तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ ब्रेक लेंगे उसके बाद फिर से अमित कुमार जी से बात करेंगे कि उनकी स्कूली लाइफ कैसे रहा उनके जीवन के कुछ नए आयाम को छूने की कोशिश करेंगे गीत के बाद जी हां आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबान 90.4 एफएम सुनते रहो नमस्कराते रहो सफर बहुत है कठिन मगर न उदास हो मेरे हम सफल ये सफर बहुत है कठिन मगर न उदास हो मेरे हम सफल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 सफर बहुत है कर कभी ये सफर बहुत है कठिन मगर नवदास हो मेरे हम सफर ये सफर बहुत है कठिन मगर नवदास हो मेरे हम सफर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 नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद और हम बात कर रहे हैं अमित कुमार जी से मिस्टर यूपी से जो चैंपियन रहे हैं यूपी में तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं जानना चाहूँगा अमित कुमार जी आपसे कि आपका स्कूलिंग कैसे रहा आपका स्कूल में किस तरह का आपका मनोभाव था और किस तरह से आप स्कूली पढ़ाई की इस... स्कूल टाइम कुछ इस तरीक़ा से रहा कि स्कूल टाइम में शुरू में पढ़ाई करता था लेकिन पढ़ने में कोई ख़ास दिल नहीं लगता था नहीं, नहीं। मेरा हमेशा से ही मन जो है स्पोर्ट में रहा है लेकिन फिर भी मैंने सी यूनिवर्सिटी से बीए किया है और यूनिवर्सिटी में भी मैंने वहाँ पर मेडल जीते थे स्कूलों के लिए भी जब स्कूल में जहाँ मुझे जिस खेल में पार्ट मिला जहाँ पर जैसा खेल हुआ कुश्ती हो या शॉर्टपुट हो या फिर रेसलिंग हो मैंने स्कूल की तरफ से भी हमेशा पार्टिसिपेट करके स्कूलों का नाम रोशन किया है अपनों का लेकिन शुरू से ही मैं कोई खास मतलब पढ़ाई के लिए मेरा कोई लक्ष्य नहीं था कि मैं पढूं या मैं अच्छे लेवल तक जाऊं कहीं पर शुरू में मेरा स्पोर्ट में ही मन रहा था जिससे कि मैं नेशनल जीता हूँ उत्तर प्रदेश में जीता हूँ तो मेरा से ही में खेल में में ही आपका पूरा में ये मैंने स्कूल भी एक एक अपना अपना जो एक वो बनाया था अपना अलग से एक पहचान।, पहचान दी तो वो मैंने स्पोर्ट के रूप में दी आज भी स्कूलों में यूनिवर्सिटियों में मेरे मेडिट्स लगे हुए हैं सी यूनिवर्सिटी वगैरह में वहाँ पर नाम लिखा हुआ है आज भी जब मैंने बीए की थी उस टाइम में सी यूनिवर्सिटी से चलिए अमित कुमार जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मुझे लगता है कि ये जो आप पढ़ाई करते करते आपके अंदर जो स्पोर्ट्समैन बनने का जो अंदर से जज्बा था उसको आपने पूरी तरह से निभाया और साथ ही साथ जितनी पढ़ाई ज़रूरत है आज के समय के अनुसार उस पढ़ाई को भी आपने किया और स्कूल के अंदर भी जब आप पढ़ते थे तो साथ में स्कूल के लिए खेला करते थे तो ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारे विद्यार्थी कभी कभी थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि माँ बाप का भी प्रेशर रहता है कि खेल में क्या रखा है पढ़ाई करो तो वो चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना होता है जैसे आपने मैनेज किया वैसे हमारी विद्यार्थी मित्र जिनको अगर खेल में इंटरेस्ट है तो ज़रूर खेल खेले लेकिन साथ ही साथ माता पिता का जो एक भाव रहता है कि हमारा बच्चा पढ़ाई भी करे तो पढ़ाई हमारा जो डिग्री कोर्स है उसको ज़रूर कम्प्लीट करें हम थोड़ा थोड़ा और साथ ही साथ अगर खेल के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो स्कूल के लिए जरूर खेलिए तो आपको उसका बेनिफिट भी ज़्यादा मिलेगा तो चलिए साथ ही साथ मैं ये पूछना चाहूँगा अमित कुमार जी आपसे कि स्कूल में सबसे अच्छा टीचर जो आपको लगता है वो उनके बारे में थोड़ा सा बताइए कौन सा टीचर आपको अभी तक याद है और क्यों याद हैं एक हरबंस नाम से एक मैथ के टीचर थे वो स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों को भी वो अलग से टीम वही कराते थे गेम वगैरह <laughs> उनसे वो मुझसे बहुत विशेष उनकी अगर मैं क्लास भी अटेंड नहीं करता था तो वो जो है उस पर कभी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और मुझे हमेशा मुझसे बस कहते रहते थे तुम अपने खेल पे ज़्यादा गौर करो नहीं, नहीं। <laughs> तो खेल की वजह से वो मुझे उनकी तरफ से बहुत छूट मिलती थी उनके कारण वो मुझसे बहुत ज़्यादा उनकी मोहब्बत प्यार थे हाँ तो उन मुझे बहुत ज़्यादा उनका सहयोग रहा और मैं उन्हें आज भी बहुत याद करता हूँ और अब भी कहीं मिलते हैं तो बहुत अच्छे से वो जो है मुलाकात होती अच्छा है वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति का जिसके अंदर रुचि है उसके लिए अगर सपोर्ट मिल जाता है तो वो व्यक्ति हमेशा ही याद रहता है हमारे दिल में और अमित जी मैं ये जानना चाहूँगा जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं या आपका स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान रहा तो मैं यही चाहूँगा कि स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा आदर्श आप किस मानते हैं और क्यों मानते हैं? अ, अस, असल में जो है बॉडी बिल्डिंग में हम अपना आदर्श अन जीते क्योंकि उस टाइम में जब आर्नोल जी चैम्पियन बने थे विश्व चैम्पियन कई बार बने थे तो उन उस टाइम में जो डाइट थी वो बहुत सात्विक डाइट थी उन्होंने नॉन स्टोडाइट से कई बार विश्व में मेडल्स हासिल किए ऑल ओवर वर्ल्ड रहे वो तो उनको एक मैंने अपना अपना एक मतलब उनको अपना लक्ष्य बना के मैंने उनको एक देखकर उनसे मैंने प्रेरणा ली कि जब इस तरीक़ा से उन्होंने एक इस तरी अपना सात्विक डाइट से अपना एक इस तरीक़ा को आपको तैयार किया है तो हम भी अपने आप को कर सकते हैं और साथ साथ आध्यात्मिक जो जब से ज्ञान मिला है आध्यात्मिक जब तक मैंने आध्यात्मिक मेडिटेशन वगैरह शुरू किया है तो उससे भी बहुत ज़्यादा शक्तियाँ महसूस होती है, क्योंकि वो एक ऐसी शक्ति जब बढ़ती है तो फिर शारीरिक शक्ति तो साथ देती देती है तो मैं तो सभी से अपने जितने भी मेरे जो भी खिलाड़ी हैं जो भी मेरे युवा साथी सुन रहे हैं सबसे कहूँगा कि आध्यात्मिक अध्यात्मिक शक्ति का भी हाँ। वो अनुकरण करें और उसको जाने समझें और मेडिटेशन का अपने जीवन में उपयोग करें तो अमित कुमार जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जैसे कि आपने अरनोण जी को जो है विशेष रूप से आदर्श माना अपने स्पोर्ट्स के अंदर और साथ ही साथ आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से आप अप अपने मन को संतुलित कर रहे हैं और मन को सात्विक विचारों से संपन्न बनाते जा रहे हैं तो ये दोनों चीज़ें जो है हमारे लाइफ में एक तो हम अपने लाइफ में क्या बनना चाहते हैं उसका एक आदर्श होना चाहिए और किस तरह से हमारा लाइफ सात्विक बने और अच्छा विचारों के साथ हम अच्छे संस्कारों के साथ जिए इसके लिए भी एक टीचिंग जो है आपको चाहिए जो आपने ब्रह्मा कुमारी संस्था से प्राप्त किया है और जाते जाते मैं चाहूँगा कि आपके लाइफ में जैसे कि अब तक आज 2013 दिसंबर चल रहा है और 2012 में आपने यूपी चैंपियन हासिल किया था तो चैंपियन बनने से पहले जो आपका उस समय का जो संघर्ष पीरियड है वो संघर्ष पीरियड किस तरह का था और कैसे आपने उसको पार किया उसके बारे में थोड़ा सा बताइए उस समय करीब चार महीने पहले बहुत मेरी जो टफ एक्सरसाइज चालू हुई सुबह तीन घंटे शाम को दो ढाई घंटे दोनों टाइम वर्कआउट मेरा होता था और डाइट में बहुत ज़्यादा जो भी डाइट होती है वो बहुत मेंटेन करी तरीक़ा से समय समय पे पूरा बिल्कुल रेस्ट लेके वो करना पड़ता था बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ी उस समय में और Uh, सुबह में मेडिटेशन जो करता था उससे भी मतलब पूरे दिन मुझे तो ये थकान इतनी इतनी महसूस नहीं होती थी क्योंकि मेडिटेशन से बहुत सख्तियाँ जो है मेरे अंदर ऐसे लगता था कि जो है आत्मबल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था और फिर मैं क्या बताऊँ कुछ जब से मैं मेडिटेशन करता था उसके बाद मुझे कोई ज्यादा टप भी नहीं लगा लेकिन तीन जो तीन चार महीने लास्ट के होते हैं उसमें बहुत ज्यादा एक्सरसाइज वगेरा डाइट वगैरह का बहुत ख्याल रखना पड़ता है और इसी के चलते चलते जो है जब मैं दो हजार डेली रूटीन कैसा रहता था उस समय रूटीन कैसे मेंटेन किया अपना डे डे चार्ट चार्ट हाँ, चार्ट पूरा बनता था डाइट हो एक दिन में कम से कम दस डाइट होती थी जो हमें हर डेढ़ घंटे के बाद में लेनी होती थी और सुबह में तीन घंटे जो वर्कआउट हमारा ढाई तीन घंटे वर्कआउट चलता था उसमें कार्डियो वगैरह और पहले वेट ट्रेनिंग उसके बाद कार्डियो ट्रेनिंग होती थी शाम में फिर एवडोम की ट्रेनिंग होती थी और डाइट का जो था वो हर डेढ़ घंटे में हमें कोई ना कोई प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का कॉम्युनिकेशन करके डाइट यूज करनी पड़ती थी फैट की मात्रा उस टाइम बॉडी में से बिल्कुल निकालते हैं तो फैट बिल्कुल यूज नहीं किया जाता मिनरल्स वगैरह विटामिन वगैरह वो सब चलते हैं तो उसमें कौन किस तरह का खाना आपका होता था तो उसमें लेते उसमें जो था सोयाबीन दाले स्पाउट मूंग की दालें और प्रोटीन पाउडर आते हैं हम अलग से लेते आते हैं तीस तो खान, तो ग्राम प्रोटीन एक के जी दूध में पूरे में होता है तो दूध इतना नहीं पियंगे दूध इतना एक के जी हम दूध पियेंगे तो उसमें जो है थोड़ा उस टाइम बॉडी पे फैट वेट की मात्रा ज्यादा आने के चांस होते हैं और उस टाइम स्किन क्वालिटी का इस गेम में बहुत ख्याल रखना पड़ता है तो इस वजह से वो प्रोटीन्स वगैरह ज्यादा यूज करने होते हैं तीन चार महीने पहले और उसके साथ कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम्युनिकेशन करके किस तरीका से बॉडी में डालनी है वो पूरे दिन की उसकी प्रक्रिया रहती थी अच्छा उसमें नेचुरल चीजें लेते थे कि खाली खालीन पाउडर भी मिक्स करते थे नहीं नेचुरल नेचुरल डाइट नहींचुरल में दाल वगैरह ज्यादा चलती थी और प्रोटीन्स और ओट्स वगैरह होते हैं कार्बो वो, वो जो फाइबर फाइबर खाना सब लेना पड़ता है उस टाइम ज्यादा फाइबर ओट्स वगैरह दाले वगैरह फ्रूट वगैरह तो वो सब उसमें डाइट में कॉम्युनिकेशन रहता था और जैसे कहते हैं कि कोई भी मैच शुरू होने से पहले या चैंपियनशिप शुरू होने से पहले एक अंदर से वो ख्याल चलता रहता है एक मन में संघर्ष होता है तो उस तरह का आपका कैसा संघर्ष रहा? संघर्ष था जब मैं पहले बार <laughs> मिस्टर यूपी जब मैं बना तो उस समय मैं जब तैयार हो रहा था गेमिंग रूम में तो मेरे साथ में जो और मेरे साथ प्लेयर्स थे वो नेशनल भी खेले हुए कई खिलाड़ी उसमें खेल रहे थे जो मेरे साथ पार्टिसिपेट कर रहे थे तो मुझे फील हो रहा था लेकिन मैं सोच रहा था मन की चलो जो भी होगा क्योंकि <laughs> दो मिनट में जो है थोड़ा धान मेडिटेशन किया मैंने तो <laughs> थोड़ा सख्तियाँ वैसे भी अंदर से जो है बहुत अच्छे से महसूस हो रही थी तो जैसे मैंने वहां पर जब लास्ट में मुझे फर्स्ट प्राइज़ वहां पर मिला तो वो मेरा सबसे खुशी का समय था क्योंकि ऑल ओवर मिस्टर यूपी बना वहाँ पर बहुत वहाँ पर बहत्तर जिलों जितने भी जिले हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सभी जिलों से बॉडी बिल्डर्स आए थे क्या और क्यारी पूरे उत्तर प्रदेश से ग्यारह लड़कों को हमको सेलेक्ट किया गया था जो टीम बनाकर जम्मू एंड कश्मीर भेजे थे गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से तो वो सबसे खुशी का पल था कई नेशनल प्लेयर मैंने उस गेम में हराए थे बहुत बड़ा ऑल ओवर सीनियर चैम्पियनशिप थी तो वो सबसे खुशी का टाइम था चलिए अमित कुमार जी आपकी खुशी में हम भी शामिल होते हैं आपके लिए ज़ोरदार तालियां नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर अमित कुमार जी को जो मिस्टर यूपी बन चुके हैं और उनकी कहानी हम सुन रहे हैं उनकी ज़ुबानी तो आइए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि आप अपने परिवार में सबसे ज़्यादा किन को मानते हैं मैं अपने परिवार में सबसे ज़्यादा अपनी जो मेरी मम्मी है मैं उनको बहुत ज़्यादा मानता हूँ वो बहुत संस्कारवान और गुणवान है उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है उनके अंदर धैर्यता संतोष शक्ति बहुत ज़्यादा है बहुत नरमता है उनके अंदर तो मैं सबसे ज़्यादा अपने घर में अपनी मम्मी को मानता हूँ अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और हमारे समझो आपकी तरह स्पोर्ट्समैन किसी को बनना है तो वो बंदा को क्या करना चाहिए किस तरह का उसका लाइफ चेंज करे वो क्या करना चाहिए तो मैं जो है यही सबको मैसेज दूंगा क्योंकि वो एक जो है आध्यात्मिक अपनी शक्ति बढ़ाए और डाइट का प्रॉपर ध्यान रखें एक्सरसाइज रेगुलर तरीका से करें कंटिन्यूटी में ध्यान रखें इधर उधर की बातों से बच के रहे और सही दिशा पे चले तो कोई भी चीज़ आसान दूर नहीं होती कि आदमी किसी चीज़ से चाहे और वो नहीं हासिल हो नहीं। इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है तो मैं तो सभी को मैसेज देऊंगा कि आध्यात्मिक मेडिटेशन वगैरह करे और उसके साथ साथ अपना रेगुलर एक्सरसाइज और डाइट का प्रॉपर ध्यान रखे तो कोई भी जो खिलाड़ी अच्छा खिलाड़ी तीन चीज़ें जरूर ध्यान रखे स्पोर्ट्स के लिए एक तो प्रॉपर डाइट yes. दूसरा एक्सरसाइज और तीसरा मेडिटेशन अगर ये तीन चीज़ें फॉलोअप कर लेते हैं तो एक अच्छा स्पोर्ट्स और एक, एक अच्छी पर्सनैलिटी अपनी बना सकते हैं बन क्योंकि अभी पहले सर्च हुआ था मैं कि कुछ खिलाड़ी जो मेडलिस्ट है ऑल ओवर इंडिया रहे हैं और वर्ल्ड में एसियाड में भी मेडलिस्ट रहे हैं तो नहीं। नहीं। नहीं। उनका एक सर्च किया गया था कि कुछ खिलाड़ी जो 25 परसेंट मेडिटेशन करते हैं और 75 परसेंट अपना एक्सरसाइज वगैरह पे ध्यान देते हैं कुछ वो लिए कुछ वो लिए जो पचास ज़्यादा समय मेडिटेशन के लिए देते और पचास अपना वर्कआउट वगैरह के लिए देते वो भी लिए कुछ लिए फिर जो सेवेंटी मेडिटेशन पे ज्यादा वो रखते हैं फोकस क्योंकि आदमी तकती बढ़ती है उससे और 25 परसेंट अपना वर्कआउट तो जो ज्यादा मेडल्स उसमें फिर सेलेक्ट किए गए तो वो जो मेडिटेशन वाले थे तो वो सबसे ज्यादा सिलेक्टिव रहे क्योंकि आत्मशक्ति जो संयम होता है धैर्यता होता है दृढ़ता होता है और निश्चय होता है वो सब आदम ज्ञान से ही बढ़ता आत्म तक शक्ति से अमित कुमार जी आपको सुनने के बाद मुझे लगता है की जिनका मनोबल सबसे अच्छा है वही व्यक्ति शायद ज़्यादा से ज़्यादा जी। जीत हासिल कर सकता है तो किसी भी चीज़ में हमको सफलता पाना है तो हमारे मनोबल को हमको ठीक करना पड़े कर पड़ेगा चलिए अमित जी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और लास्ट में मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज सभी सुनने वालों को थोड़ा सा अलग जो आप चाहते हैं और आने वाले समय में आप क्या बनना चाहते हैं वो भी बताइए मैं दो पंक्तियों के साथ एक मैसेज सोचता जी जी कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट जब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता नहीं। तो पत्थर को भी पहले चोट खानी पड़ती है अगर उसे भगवान के नाम से मंदिर में पूजना होता है और मैं सभी जो मेरे मेरी सुन रहे हैं मेरे खिलाड़ी सभी को मेरा यही मैसेज है कि एक संपूर्ण तरीका से अपना एक नियम अपनाए और जीवन में कोई भी चीज़ उनके लिए कठिन नहीं है वो हर कामयाबी को पा सकते आपका लक्ष्य क्या आगे हाँ मेरा लक्ष्य अभी जो है अभी इस साल मेरा रेस्ट था और इस साल मेरा कोई कंपटीशन नहीं है अगले साल मेरी मार से तैयारी शुरू हो जाएंगी और दिसंबर के बाद मैं शायद ए खेलने का मेरा जो है वो सलेक्शन होगा उसकी तैयारी मैं करूँगा सलेक्शन ट्रायल अगली साल होगी तो अगले साल मेरा ए खेलने का लक्ष्य है और वो सहेज ही मुझे लग रहा है क्योंकि मेरा मनोबल अच्छा हाँ हाई लेवल पे <laughs> है तो मैं अपनी सफलता जरूर प्राप्त <laughs> चलिए आप सफलता प्राप्त करें यही हम भी कामना करते हैं और हम चाहेंगे कि हमारी लिस्नर्स भी आप सभी आपको कामना दे रहे होंगे अपने दिल से क्योंकि आप मिस्टर यूपी पी बने तो मिस्टर एशियाड भी बन सकते हैं तो चलिए इसी के साथ मुझे और अमित कुमार जी को दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबान नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो